ओशो स्वयं की सप्ताह एटॉक इन पूना इंडिया दिस नंबर थ्री कुछ थोड़े से प्रश्नों पर इसी बातें मैं आपसे कहूं उसके पहले एक निवेदन कर देना उचित है वो ये कि मेरे उत्तर आपके उत्तर नहीं हो सकते हैं प्रश्न आपका है तो अंततः आपको अपना ही उत्तर खोजना होगा किसी दूसरे का उत्तर काम नहीं देगा लेकिन हम उत्तर खोजने की तलाश में होते हैं शास्त्रों में खोजते हैं सिद्धांतों में खोजते हैं गुरुओं में खोजते हैं और ये आशा रखते हैं कि शायद उत्तर कहीं हमें मिल जाए लेकिन कभी बाहर से कोई उत्तर नहीं मिलता है सत्य के संबंध में आत्मा के संबंध में परमात्मा के संबंध में कोई उत्तर कभी बाहर से नहीं मिलता आप कहेंगे कैसी मैं बात करता हूं शास्त्र भरे पड़े हुए हैं उत्तरों से और पंडितों के मस्तिष्क भरे हुए हैं और हम सब भी छोटे मोटे पंडित तो हैं ही थोड़ा बहुत जानते हैं हम सबके मन में भी बहुत उत्तर है लेकिन स्मरण रखे उत्तर कितने ही इकट्ठे हो जाएं प्रश्न समाप्त नहीं होगा प्रश्न वही के वही बना रहेगा उत्तरों का संग्रह हो जाएगा प्रश्न को उत्तर स्पर्श नहीं करेंगे इसलिए कोई कितना ही पढ़े कितना ही सिद्धांतों को थियो आइडियोलॉजीज को समझ ले इकट्ठा कर ले सारे शास्त्रों को पी जाए फिर भी जीवन का उत्तर उसे उपलब्ध नहीं होता है उत्तर बहुत हो जाते हैं उसके पास लेकिन कोई समाधान नहीं होता समाधान ना हो तो प्रश्न का अंत नहीं होता है स्वश्न का अंत न हो तो चिंता समाप्त नहीं होती चिंता समाप्त न हो तो वो जो चित्त की अशांति है जो केवल ज्ञान के मिलने पर ही उपलब्ध होती है उपलब्ध नहीं की जा सकती है फिर भी मैं आपको उत्तर दे रहा हूं ये जानते हुए भी कि मेरा उत्तर आपका उत्तर नहीं हो सकता फिर किस लिए उत्तर दे रहा हूं दो कारण है एक तो इसी भांति मैं आपको बता सकता हूं कि जो उत्तर आपने दूसरों से सीख लिए हैं वो व्यर्थ है लेकिन भूल होगी उनको हटा दें और मैं जो उत्तर दूं उन्हें अपने मन में रख लें ये भी दूसरे का ही उत्तर होगा तो मैं जो उत्तर दे रहा हूं एक अर्थ में केवल निषेधात्मक है एक अर्थ में केवल डिस्ट्रक्टिव है चाहता हूं कि आपके मन में जो उत्तर इकट्ठे हैं वो नष्ट हो जाएं। लेकिन उनकी जगह मेरा उत्तर बैठ जाए ये नहीं चाहता हूं मन खाली हो प्रश्न भर रह जाए प्रश्न हो मन खाली हो जिज्ञासा हो हमारे पूरे प्राण प्रश्न के साथ संयुक्त हो जाएं, हमारे पूरी श्वास श्वास में प्रश्न समस्या खड़ी हो जाए तो आप हैरान होंगे आपके ही भीतर से उत्तर आना प्रारंभ हो जाता है जब पूरे प्राण किसी प्रश्न से भर जाते हैं तो प्राणों के ही केंद्र से उत्तर आना शुरू हो जाता है जो भी ज्ञान उपलब्ध हुआ है वो स्वयं की चेतना से उपलब्ध हुआ है कभी भी इतिहास के किन्हीं वर्षों में अतीत में या भविष्य में कभी यदि होगा तो वो अपने ही भीतर खोज लेना होता है समस्या भीतर है तो समाधान भी भीतर है प्रश्न भीतर है तो उत्तर भी भीतर है लेकिन हम कभी भीतर खोजते नहीं और हमारी आंखें बाहर भटकती रहती हैं और बाहर खोजती रहती है कुछ कारण है जिससे ऐसा होता है हमारी आंखें बाहर खुलती हैं इसलिए हम बाहर खोजते एक फकीर औरत लाबिया हुई उसके बाबत एक कहानी मैं सारे मुल्क में कहता रहा हूं वो एक दिन सुबह जब सूरज उग रहा था अपने झोपड़े के भीतर बैठी थी एक यात्री फकीर बजीज या हसन उसके घर मेहमान था वो बाहर आया उसने सूरज को उगते देखा बड़ी सुंदर सुबह थी आकाश सुबह की लालीमा से भरा था और पक्षी गीत गाते थे और वृक्षों में ताजगी थी और रौनक थी और ठंडी हवाएं बहती थी उसने जोर से चिल्लाया राबिया वहां भीतर क्या कर रही हो बाहर आओ बहुत सुंदर सुबह है। और बहुत अद्भुत सूरज उग रहा है एक क्षण सन्नाटा रहा फिर राबिया ने कहा क्या उचित ना होगा हसन की तुम्ही भीतर आ जाओ क्योंकि एक सूरज को तुम उगते देख रहे हो जो बाहर है और एक सूरज को मैं भी उगते देख रही हूं जो भीतर है और तुम्हारा सूरज तो बुझ जाएगा डूब जाएगा और मेरा सूरज कभी डूबता नहीं बुझता नहीं तो क्या उचित होगा कि मैं तुम्हारे सूरज को देखने बाहर आऊ या यही उचित होगा कि तुम भीतर आ जाओ और उस सूरज को देखो जिससे मैं देख रही हूं हसन को ख्याल होगा कि सुबह की सूरज की बात इतनी दूर चली जाएगी लेकिन राबिया ने ठीक कहा एक ज्ञान बाहर है एक प्रकाश बाहर है अगर आपको गणित सीखनी है केमिस्ट्री सीखनी है फिजिक्स सीखनी है इंजीनियरिंग सीखनी है तो आप किसी स्कूल में भर्ती होंगे किताब पढ़ेंगे परीक्षाएं होंगी और सीख लेंगे ये लर्निंग है नॉलेज नहीं ये सीखना है ज्ञान नहीं विज्ञान सीखा जाता है विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं होता लेकिन धर्म सीखा नहीं जाता उसका ज्ञान होता है उसकी लर्निंग नहीं होती उसकी नॉलेज होती है एक प्रकाश बाहर है जिसे सीखना होता है एक प्रकाश भीतर है जिसे उगाड़ना होता है जिसे डिस्कवर करना होता है तो जिन प्रश्नों को आप पूछ रहे हैं वो कोई केमिस्ट्री फिजिक्स गणित भूगोल इनसे संबंधित प्रश्न नहीं है कि कोई उनके उत्तर दे सके जो आप पूछ रहे हैं वो के के उस चेतना से संबंधित प्राणों की बात है, जिसे खुद भीतर ही खोदना पड़ता है श्रम करना होता है और तभी समाधान उपलब्ध होता है यह आपसे प्रारंभ में निवेदन कर दूं, तो फिर मेरे मैं जो कहूंगा उसे समझने में आसानी होगी समझने में और पकड़ने से बचना हो सकेगा वो भी छोड़ देने योग योग्य जो मैं आपसे कहू वो भी जो आपने और सीख लिया है उचित है कि आप सबसे मुक्त हो जाएं ताकि स्वयं को जान सके सबसे पहले प्रश्न पूछा है महावीर बुद्ध गांधी विनोबा क्या इनकी शिक्षा हमें आत्मज्ञान देने में सहायक नहीं हो सकती नहीं किसी की शिक्षा कभी आत्मज्ञान देने में सहायक नहीं होती असल में शिक्षा ही आत्मज्ञान से संबंधित नहीं है शिक्षा नहीं साधना आत्मज्ञान देती है शिक्षा नहीं होती आत्मज्ञान की अन्यथा आप तक दुनिया आत्मज्ञानी हो जाती हम विद्यालय विश्वविद्यालय बना सकते हम विद्यापीठ खोल सकते और वहां समझाया जा सकता और वहां पढ़ाया जा सकता शिक्षा नहीं होती है धर्म की और दुर्भाग्य यही है कि हम सारे लोग धर्मों में शिक्षित हैं इसलिए दुनिया में धर्म के नाम पर अधर्म है कोई हिंदू है कोई मुसलमान है कोई जैन है कोई ईसाई है ये शिक्षा का परिणाम है शिक्षा धार्मिक तो नहीं बनाती हिंदू बना देती है मुसलमान बना देती है ईसाई बना देती और तब ये हिंदू और मुसलमान और ईसाई मिलकर धर्म की हत्या करने में संलग्न हो जाते हैं। ये हजारों साल से धर्म की हत्या कर रहे हैं ये करते रहेंगे जब तक दुनिया में संप्रदाय होंगे विशेषण होंगे धर्म के नाम पर अलग अलग संगठन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स होगी तब तक, तक दुनिया में धर्म के अंकुर के पनपने के लिए सुविधा बहुत कम है दुनिया में धार्मिक आदमी नहीं पैदा हो पाता क्योंकि धर्म के नाम से जो अड्डे बने हैं वो मनुष्य के मन को इस भाति से शिक्षित और दीक्षित कर देते हैं कि उसके जीवन में स्वतंत्र विचार की स्वतंत्र प्रतिभा की चेतना की जन्म की सारी संभावना नष्ट हो जाती है आप पैदा होते हैं और शिक्षा शुरू हो जाती है शिक्षा शुरू हो जाती है कि आप जैन है मुसलमान है शिक्षा शुरू हो जाती है कि कुरान बाइबल या गीता परम वचन है परम सत्य है शिक्षा शुरू हो जाती है ईश्वर है आत्मा है या ईश्वर नहीं है आत्मा नहीं है में शिक्षा वो देते हैं, ईश्वर नहीं है 20 करोड़ लोग उन्होंने शिक्षित करने की कोशिश की है नास्तिकता में दूसरे मुल्क है वहां हम शिक्षित कर रहे हैं लोगों को धर्मों के लिए उन्हें रटवा रहे हैं याद करवा रहे हैं फिर ये बातें हमारे मन में बैठ जाती हैं फिर इनको हम दोहराने लगते हैं और सोचने लगते हैं यही सत्य है साथ हमारे भीतर से बोलने लगते हैं और हम सोचते हैं हम बोल रहे हैं संप्रदाय बोलने लगते हैं हम सोचते हैं हम सोच रहे हैं अगर मैं आपसे पूछू ईश्वर है तो आपके मन में अनेकों के मन में उठेगा है लेकिन आप विचार करना ये है आपका है या सिखाया हुआ या आपको समझाया गया है सिखाया गया है या आपने जाना अगर आप ऐसे धर्म में पैदा हुए हैं ऐसे धर्म में जो ईश्वर को नहीं मानता जैसे आप अगर जैन हैं या बौद्ध हैं तो अगर मैं पूछूं क्या ईश्वर है तो आपके मन में उठेगा ईश्वर नहीं है आत्मा ही है क्यों क्या आप जानते हैं ईश्वर नहीं है नहीं आपको सिखाया गया कि ईश्वर नहीं है दुनिया में कुछ भी सिखाया जा सकता है और कुछ भी प्रचारित किया जा सकता है कुछ भी मनो में भरा जा सकता है अबोध मन बच्चों के होते हैं कोई भी बात डाली जा सकती है डाला जा सकता है ईश्वर है डाला जा सकता है ईश्वर नहीं है समझाया जा सकता है ईश्वर के चार हाथ है चार सिर है या कुछ और समझाया जा सकता है कि ये हमारे मन में बहुत गहरे बैठ जाएगा ये शिक्षा आपको आत्मज्ञान जानने में बाधा हो जाएगी क्योंकि इसके कारण आप कभी स्वतंत्र चिंतन करने में समर्थ ना होंगे आपका चिंतन हमेशा इसी शिक्षा से शुरू होगा और इसी शिक्षा को सिद्ध करके समाप्त हो जाएगा ये पक्षपात ग्रस्त मन होगा एक क्लोज माइंड होगा ये खुला हुआ मन नहीं होगा ये खोज नहीं सकता खोज के लिए खुला और मुक्त मन चाहिए जानने के लिए ज्ञान के लिए जंजीरें और दीवाले नहीं चाहिए जानने के लिए पक्षपात नहीं चाहिए प्रज्वित नहीं चाहिए कोई मत कोई सिद्धांत नहीं चाहिए जिज्ञासा जब मुक्त होती है तो सत्य तक ले जाती है और जिज्ञासा जब बंद जाती है तो सत्य तक नहीं केवल मत तक सिद्धांत तक संप्रदाय तक ले जाकर समाप्त हो जाती है अभागे हैं वे लोग जो सिखाए हुए धर्म को ही धर्म समझ के समाप्त हो जाएंगे और धन्य भागी वे लोग जो उस धर्म को जान सकेंगे जो अन सीखा है और कभी सिखाया नहीं जा सकता जिसे कोई सिखा नहीं सकता जिसे अब उभारना और खोजना पड़ता है इसलिए किसी की भी शिक्षा ये नहीं कहता कि महावीर की या मोहम्मद की या कृष्ण की या क्राइस्ट की किसी की भी शिक्षा घातक है शिक्षा नहीं क्योंकि शिक्षा आती है बाहर से शिक्षा कोई और देता है कोई और सिखाता है हमें और वो शिक्षा हमारे मन में जाती स्मृति बन जाती है तोते की भांति हम उसे याद कर लेते हैं एक छोटे बच्चे को हम कहें इस पर है वो क्या समझेगा और क्या जानेगा और फिर हम साथ में ये भी कहें कि इस पर को जो नहीं मानता वो नरक में भेजा जाता है छोटा बच्चा भयभीत हो जाएगा और फिर हम उसे ये भी कहें कि जो ईश्वर को मानता है स्वर्ग में ईश्वर उसे बड़े सुख देता है उसका लोभ पकड़ लेगा। फिर वो अपने आसपास, अपने माँ को देखता है अपने पिता को अपने परिवार को वे सारे लोग ईश्वर का झंडा लेकर मंदिरों में जाते हैं पूजा करते हैं प्रार्थना करते हैं बड़े लोग बच्चों को लगता है सर्वज्ञ है सब जानते हैं शक्तिशाली है क्योंकि बच्चा अगर जरा गड़बड़ करे तो उसका कान पकड़ते हैं चांटा लगाते हैं उसे घुटने टिकाते हैं वो जानता ही बड़े शक्तिशाली लोग हैं बड़े ज्ञानी लोग हैं अगर ये भी मंदिर में जाते हैं और पर को मानते हैं तो जरूर इस पर है फिर भय कि अगर इस पर को न माना जाए तो नरक है फिर प्रलोभन अगर ईश्वर को माना जाए तो स्वर्ग है इस सारी स्थिति में ईश्वर है ये भाव मन में बैठ जाता ये स्मृति का मेमोरी का हिस्सा हो जाता है फिर जब भी कोई उससे पूछेगा जब वो बड़ा हो जाएगा बार बार पुनरुक्त होने से ये संस्कार ये कंडीशनिंग उसके भीतर बैठ जाएगी जब भी प्रश्न आएगा ईश्वर है तो वो कहेगा है और अगर जरूरत पड़े तो इस ईश्वर पर वो अपनी जान भी गवा सकता है या दूसरों की जान भी ले सकता है ईश्वर करते रहे ये धार्मिक लोग बहुत खतरनाक लोग हैं इनके नाम पर बहुत खून है ये तथाकथित कथित मंदिर और मस्जिद की पूजा करने वाले लोग जितना पाप किए हैं जमीन पर उतना कोई भी नहीं किया इन्होंने बहुत हत्याएं की हैं, बहुत आग लगाई है बहुत बच्चे काटे हैं बहुत स्त्रियों की इज्जत लूटी है बहुत धन बर्बाद किया है इनके नाम पर बहुत पाप है ये वही लोग हैं जिनके दिमाग में एक विचार बिठाल दिया विचार इतना परिपक्व हो जाता है उनके अहंकार को इतना पकड़ लेता है कि उस विचार को धक्का लगे तो वो समझते हैं मुझे धक्का लगा अगर कोई कहते दे ईश्वर नहीं है तो वो लकड़ी लेकर तलवार लेकर खड़े हो जाएंगे ईश्वर की रक्षा का जिम्मा उनके ऊपर है कहते तो वही है ईश्वर सबका रक्षा क्या लेकिन दिखाई ये पड़ता है ईश्वर की रक्षा भी उनके भक्त करते रहते मंदिरों पर तालों की जरूरत है और सिपाहियों की और संप्रदायों को तलवारों की बंदों की जरूरत है और संप्रदायों को भी फौजों की जरूरत है उनको भी राज्यों की जरूरत है राजनीतिज्ञों के और राजाओं के सहारे की जरूरत है तब सब काम फैलेगा सारे धर्म ये सीखी हुई बातें ज्ञान तो नहीं लाती मनुष्य के अज्ञान को अज्ञान की जो पीड़ा है उसको नष्ट कर देती अगर कोई हमें न बताया जाए कि ईश्वर है या नहीं अगर कोई सिद्धांत हमें न सिखाया जाए अगर किसी संप्रदाय में हमें दीक्षित न किया जाए, तो आज नहीं कल हमारे जीवन में समस्याएं और प्रश्न दुख और पीड़ा अज्ञान हमें बेधना शुरू कर देंगे वे हमें पीड़ा देना शुरू कर देंगे उनकी चिंता हमें सताने लगेगी और हमें लगेगा क्या है इस जीवन का अर्थ क्या है प्रयोजन क्यों है हम क्यों है हमारी सत्ता कौन हूं मैं ये प्रश्न किसी के सिखाने के नहीं है ये तो जीवन की पीड़ा और जीवन का अनुभव उठा देगा और जब कोई बंधे बंधाए उत्तर न हो तो फिर क्या करेंगे बंधे बंधाए उत्तर रेडीमेड उत्तर बड़े खतरनाक है समस्या उठती है उत्तर वही के वही तृप्त कर देता है कि ईश्वर तो है भाग्य तो है ईश्वर ने सब लीला कर रहा है उसकी लीला से ये सब हो रहा है अगर गरीब है तो पुराने जन्मों के कर्मों से गरीब है और अगर अमीर है तो पिछले जन्मों के पुण्यों का फल सारी बातें तैयार है कोई भी समस्या उठती है सब उत्तर तैयार है इसलिए कोई भी समस्या जीवन को कपा नहीं पाती जीवन को पीड़ा नहीं दे पाती जीवन में संताप और चिंता नहीं पैदा कर पाती जीवन में घबराहट, एक एक बेचैनी, खोज की एक प्यास पैदा नहीं हो पाती, क्योंकि शिक्षा बंदे उत्तर दे देती है और मामला समाप्त हो जाता है उधार उत्तर वास्तविक प्रश्न की छाती पर बैठ जाते हैं और नष्ट कर देते समस्या होना जरूरी है समाधान से ज्यादा महत्वपूर्ण समस्या है उत्तर से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है बंधे बंधाए शास्त्रों से ज्यादा महत्वपूर्ण स्वयं की समस्या है मगर शास्त्र उसकी हत्या कर देंगे एक पीड़ा उठेगी मन में कि मैं जानूं कि मैं कौन हूं क्यों हूं। और उत्तर तैयार है वो इस पीड़ा को पहुंच के समाप्त कर देंगे और कहेंगे क्या जानने की बात है महावीर सर्वग्ध हुए उन्होंने सब बता दिया है बुद्ध भगवान हुए उन्होंने सब बता दिया है मोहम्मद पैदमबरते खुदा के उन्होंने जो कह दिया उसके आगे कुछ कहने को नहीं सब लिखा है पढ़ लो समझ लो याद कर लो जानने की तुम्हें क्या जरूरत है दुनिया भर के बुद्धि के लिए कुछ ठेकेदारों पर हमने सब जुम्मा छोड़ दिया है और हम सोचते उन्होंने हमारे लिए सब चिंतन कर लिया और सब जान लिया इस भांति अगर हम अबुद्धि में घिर गए हों और अगर अज्ञान में खड़े रह गए हों तो कोई और जिम्मेवार नहीं है जिम्मेवार हम हैं जुम्मेवार मैं हूं जुम्मेवार हैं। हम अपनी बुद्धि को उधार दिए हुए और इसी को हम कहते हैं शिक्षा नहीं धर्म के लिए कोई शिक्षा नहीं होती साधना होती है धर्म के लिए उत्तर नहीं होते प्रश्न होते हैं। धर्म के लिए समाधान नहीं होते समस्या होती है समस्या में जीना जरूरी है और दूसरों के उत्तरों को फेंक देना जरूरी है अपनी समस्या में जिए अपनी समस्या में और तब आप पाएंगे कि कठिन है तपस्या है अपनी समस्या में जीना बड़ी कठिन बात है अपने प्रॉब्लम के साथ जीना बड़ी कठिन बात है क्योंकि वो चैन लेने देगा वो कांटे की तरह चुभेगा वो प्राणों में सूल की भांति बिंधा रहेगा जब तक कि उत्तर न आ जाए तब तक वो सताएगा तब तक वो पीड़ा देगा और वो पीड़ा आपको उठाएगी वो पीड़ा आपको खोज में भेजेगी वो दुख आपको दुख के निरोध के मार्ग पर ले जाएगा लेकिन हम तो सब शिक्षित लोग हैं हम तो सब जानते हैं हम तो सब शास्त्रों से भरे हैं यही तो पीड़ा है यही तो, तो कठिनाई है यही तो यही तो बड़ी बाधा है एक एक जगह में गया था एक छोटे बच्चों का अनाथा था वहां मुझे उन्होंने कहा कि हम इन्हें धर्म की शिक्षा देते हैं मैं थोड़ा चौंक जाता हूं जब कोई कहता है धर्म की शिक्षा फिर पीछे शिक्षा आयोग बैठा हुआ है उन्होंने मुझे बुलाया कुछ गलती से बुला लिया होगा वो धर्म की शिक्षा देने के लिए विचार करते थे मुझे भी भूल से बुला लिया वो कहने लगे कि धर्म की कैसी शिक्षा दी जाए ये आप बताइए मैंने कहा मैं तो ये चाहता हूं कि धर्म की जितनी शिक्षा दी गई है वो छीन ली जाए दुनिया में सारे लोगों के मस्तिष्कों से धर्म अलग कर दिए जाए मस्तिष्क मुक्त हो मनुष्य सोच सके इसकी कृपा करें पर वो तो विचार करने बैठे थे गीता कैसे पढ़ाया जाए स्कूल में कुरान कैसे पढ़ाया जाए तो ये दुनिया गड़बड़ नहीं होनी चाहिए लेकिन जिसको आप धर्म की शिक्षा कर रहे हैं वो हजारों साल से दी जा रही है वे किताबें हैं गए ग्रंथ हैं गए बातें है, हजारों साल से लोगों को रटाई जा रही है और दुनिया इससे बदतर और क्या हो सकती जो है इससे ज्यादा करप्टेड इससे ज्यादा सड़ी हुई कोई समाज कोई संस्कृति कोई सभ्यता हो सकती है जो हमारी है पांच हजार साल के बाद हम कीड़े मकड़ों की तरह जी रहे हैं। पांच हजार साल की शिक्षा के बाद भी वही हिंसा वही घृणा वही एक दूसरे की छाती पर छुरा भोंक देने की इच्छा वही सब हम में मौजूद है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा अ मनुष्य वैसी का वैसा है और फिर भी आप ख्याल करते हैं कि शिक्षा जाए और गीता पिलाए और कुरान और बाइबल और इनको सिखाएं बहुत आश्चर्यजनक है उस बच्चों के स्कूल में मैं गया वहां भी मैं परेशान हुआ उन्होंने कहा हम धर्म की शिक्षा देते मैंने कहा कि ये बात ही अजीब लगती है फिर भी मैं समझूं क्या शिक्षा देते उन्होंने कहा हम इन बच्चों को सब बातें सिखाते हैं आप कुछ भी पूछिए ये उत्तर देंगे मैंने कहा आप ही पूछे मैं सुनू उन्होंने पूछा आत्मा है उन सारे बच्चों ने हाथ उठा दिए कि है छोटे छोटे बच्चे मुझे बड़ी दया मालूम होने लगी ये तो बड़ा अनाचार हो गया छोटे छोटे बच्चे जिन्हें आत्मा का कोई पता नहीं वो कहने लगे हैं कि ये बूढ़े हो जाएंगे और हाथ इनके ऐसे हिलते रहेंगे और ये कहेंगे हैं और इन्हें कुछ भी पता नहीं इन्हें कुछ भी पता नहीं वो बचपन में सिखाया गया ख्याल बुढ़ापे तक हाथ हिलाते रहेंगे ये क्या है जब भी कोई पूछेगा आत्मा है ये हाथ उठा देंगे उन बच्चों को देखता हूं आपको देखता हूं कोई बहुत फर्क थोड़ी पाता हूं तो मैंने उनसे कहा ये आत्मा कहां है उन सारे बच्चों ने हृदय पर हाथ रख दिया उन्होंने कहा यहां मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा क्या तुम्हें पता है कि हृदय है उसने कहा तो हमें बताया नहीं गया हम भी अगर आपसे पूछें आत्मा है आपके हाथ उठेंगे और हृदय पर चले जाएंगे आप जानते हैं इसको मनोवैज्ञानिक कंडीशन रिफ्लेक्स कहते हैं पावलफ नाम का एक विचारक हुआ रूस ने उसने कुत्तों पर बड़े प्रयोग किए वो कुत्तों को खाना अगर आपके पास भी कुत्ते हैं कहीं के पास होंगे पश्चिम के प्रभाव में कहीं के पास आ गए तो पावलफ के पास बहुत कुत्ते थे उसने को खाना देता था खाना रखते से उनके मुंह से लाट पकने लगती थे पावलफ ने एक काम किया जब खाना देता था तभी घंटी भी बजाता था खाना चलता घंटी बजती कुत्तों के मन में घंटी और खाने के बीच संबंध जुड़ गया कुछ दिनों तक ऐसी चला महीने दो महीने फिर पावल ने रोटी देनी बंद कर दी सिर्फ घंटी बजाए कुत्तों की ला टपकने लगी ये कंडीशन रिफ्लेक्स एक आदत हो गई आप से पूछे आत्मा है आप कहते हैं फिर हिल जाता है ये कंडीशन रिफ्लेक्स है ये कुत्ते घंटी की आवाज पर ला टपका रहे हैं आपसे पूछे आत्मा कहा है हाथ यहाँ चला जाता है ये कंडीशन रिफ्लेक्स है ये केवल एक आदत है जो बार बार दोहराने से पैदा हो जाती है इसमें कोई मामला नहीं है कोई ज्ञान नहीं है आपसे आपके मन में उठता है कि परमात्मा तो ऊपर आकाश की तरफ देखने लग गई आप पागल हो गए हैं परमात्मा छप्पर की तरफ है कि नीचे है कि आसपास है लेकिन जब भी कोई आदमी प्रार्थना करता है तो ऊपर की तरफ हाथ उठाता ये कंडीशन रिफ्लेक्स है ये ख्याल बैठा भी आएगा दिमाग में भी परमात्मा ऊपर है क्यों नीचे क्यों नहीं है दाएं बाएं क्यों नहीं है ऊपर क्यों है एक मुसलमान है तो वो काबा की तरफ हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाता है एक हिंदू है तो सूरज की तरफ हाथ के खड़ा हो जाता है ये सब कंडीशन रिफ्लेक्स है सिखाई गई बातें है ये कोई ज्ञान नहीं है स्मृति में कुछ बातें डाली जा सकती है बिठाई जा सकती है बैठ जाने पर वो सक्रिय हो जाती है और फिर व्यक्ति उन्हीं के घेरे में जीवन पर घूमता रहता है उनसे कभी मुक्त नहीं हो पाता धर्म का ज्ञान धर्म का अनुभव किन्हीं की शिक्षाओं से नहीं होता वर्ण सबकी शिक्षाएं छोड़ देने से होता है सबके शास्त्र भूल जाने से होता है जो भी सीखा है उसे अनलर्न करना होता है उसे भूलना होता है छोड़ना होता है मेरे पास लोग आते हैं वो पूछते हैं कि हम क्या करें मैं कहता हूं कृपा करें कुछ थोड़े भूलने की कृपा करें कुछ दया करें थोड़ा भूलें आप काफी जानते हैं इस जानने को थोड़ा छोड़ें थोड़े अज्ञानी बने थोड़ा ज्ञान से मुक्त हों अज्ञान बड़ी अद्भुत बात है ज्ञान नहीं क्योंकि झूठा ज्ञान जो वस्तुता आपने नहीं जाना है वही सुसाइडल सिद्ध होगा वही आत्मघाती सिद्ध होगा नहीं छोड़े उस ज्ञान को जो आपने नहीं जाना कभी किसी क्षण में विचार करते हैं किसी एकांत क्षण में किसी मौन क्षण में कभी सोचा है कि क्या मैं जानता हूं परमात्मा आत्मा स्वर्ग नरक भाग्य प्रारब्ध पुनर्जन क्या मैं जानता हूं बहुत से प्रश्न इसी संबंध में कि प्रारब्ध होता है या नहीं पुनर्जन्म होता है या नहीं अगर भाग्य सत्य है तो फिर हमारे करने से क्या होगा कितनी योनिया होती है चौरासी करोड़ होती है या कितनी होती है ये सब प्रश्न है थोड़ा विचार करें इसमें से क्या आप जानते हैं अगर मौन क्षण में थोड़ा भी समझने की कोशिश की तो ख्याल में आएगा ये सब सिखाया गया है ये हमारा जानना नहीं फिर जो सिखाया गया है उसको ही जानने की तरह जो ढोता है वो बोझ ढो रहा है इस बोझ को उतारते हल्के हो जाएं। जिसे वस्तुतः ज्ञान को पाना है उसे सबसे पहले झूठे ज्ञान को छोड़ना पड़ता है जिसे ज्ञान पाना है उसे सबसे पहले झूठे ज्ञान को छोड़ना पड़ता है सीखे हुए ज्ञान को छोड़ना पड़ता है बड़ी पीड़ा होगी क्योंकि अहंकार टूटेगा जैसे कोई प्याज को छीलता हो और एक एक एक-एक पर्त उसकी उखाड़ता जाता हो ऐसी आपको लगेगा जैसे कोई हमारे सारे अहंकार को छील रहा है एक एक पर्थ खींच के निकाल रहा है और जैसे प्याज को उखाड़ते उखाड़ते आखिर में कुछ भी हाथ नहीं आता वैसी आपके ज्ञान की स्थिति है खींचते खींचते देख कौन सा मेरा ज्ञान नहीं अगर आप छोड़ते गए आखिर में आप पाएंगे हाथ खाली अज्ञान पूरा है लेकिन अज्ञान का बोध विनम्रता लाता है और थोसे ज्ञान का बोध दम्भ लाता है इसलिए पंडित से ज्यादा घना दम्भ और किसी का नहीं होता जानने वाले का दम्भ कि मैं जानता हूं मैं हूं सर्वज्ञ मैं हूं तीर्थंकर मैं हूं पैदम्बर मैं हूं अवतार या मैं हूं जानने वाला ये ये जो मैं है ये जानने से बढ़ता है और मैं खतरनाक है जितना मैं घना है उतना ही आत्मा को नहीं जाना जा सकता तो जरूरी है कि इस ज्ञान को छोड़े इसकी परतें उखाड़े इसकी परतें उखाड़े दर्द होगा बहुत कपड़े उतारने जैसा नहीं चमड़ी उतारने जैसा दर्द होगा कपड़े तो हम रोज बदल लेते हैं चमड़ी भी रोज बदलती जाती है हमें पता नहीं चलता रोज बदलती जाती है चमड़ी आपके पिछले वर्ष वर्ष थी इस नहीं है और सात वर्षों में तो सब बदल जाता है आदमी का सब सामान बदल जाता है वो भी बदल रही है लेकिन मन की जो खोले हैं वो नहीं बदलती उनको उखाड़ना बड़ी पीड़ा होगी जिस हमारे प्राण ही छीने जा रहे हैं क्यों क्योंकि थोथा अज्ञान हटेगा तो भीतर डर लगेगा कि मैं तो अज्ञानी हूं अज्ञानी होने में भय मालूम होगा लेकिन इस भय को सहना ही साहस है और सत्य के लिए साहस की परीक्षा चुकानी पड़ती है जो अज्ञान में खड़ा हो जाए जिससे ये स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे कि मैं कुछ भी नहीं जानता जिसे स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे कि ये आवाजें दूसरों की हैं जो मेरे भीतर गूंच रही हैं, मैं केवल एको कर रहा हूँ प्रतिध्वनि कर रहा हूँ जैसे पहाड़ के पास कोई चिल्लाए हम एक पहाड़ के पास गए कुछ मित्र मेरे साथ थे एक बहन मेरे साथ थी उन्होंने जोर से कोयल की आवाज की तो पहाड़ से कोयल की आवाज आई फिर हम लौटने लगे तो उन्होंने कहा कितनी अद्भुत पहाड़ी थी मैंने उनसे कहा हर आदमी ऐसे ही है दूसरों की आवाजें हम तो इकोइंग पॉइंट हैं हम तो, है, तो दोहराते कृष्ण ने गीता कही होगी और हम हम इको कर रहे हैं हम प्रतिध्वनि कर रहे हैं महावीर ने वचन गए होंगे हम इको कर रहे हैं क्राइस्ट ने कुछ कहा होगा हम इको कर रहे हैं हम दोहरा रहे हैं हमारे होने की जरूरत क्या है पहाड़िया काफी हैं दोहराने को हमारे होने की कौन सी आवश्यकता है हमारी कोई अपनी निज सत्ता ही नहीं है हम केवल दोहराने वाले सुबह से के गीता दोहराते हैं फिर अखबार दोहराते हैं वो आजकल की गीता है वो पुरानी गीता है फिर कुछ और दोहराते हैं फिर रेडियो सुनते हैं और दिन रात दोहराते हैं और जानना जानना रत्ती भर भी नहीं है ज्ञान के लिए अज्ञान में खड़ा होना जरूरी है सारे थोथे ज्ञान को छोड़ देना जरूरी है फिर क्या होगा मुझसे पूछते फिर क्या होगा जब हम अज्ञान में खड़े हो जाएंगे कभी आपने आग में खड़े होकर देखा क्या होगा अगर आपको आग में खड़ा कर दिया जाए आप पूछेंगे मुझसे अगर आपको आग में खड़ा करने आप मुझसे पूछेंगे क्या होगा नहीं पूछने की आपको फुर्सत नहीं होगी आप कूदेंगे और आग के बाहर हो जाएंगे अज्ञान की अग्नि और भी ज्यादा पीड़ादायी है और भी ज्यादा पीड़ादायी और भी जलाने वाली लेकिन थोथा ज्ञान बचाए रखता है उस पीड़ा से अज्ञान में खड़े हो जाए और देखें आप में क्रांति घटित होगी जिस दिन आप समस्तों ज्ञान को जान पाएंगे मेरा नहीं है ये सब घंटी बजी और लाट टपकी वाला ज्ञान है ये ज्ञान मेरा नहीं सीखा हुआ है ये लर्निंग है नॉलेज नहीं ये मेमोरी है स्मृति है ज्ञान नहीं जिस दिन आपको लगेगा आप अज्ञान में खड़े होंगे और अज्ञान में खड़े होने से बड़ी कोई पीड़ा नहीं है और वो पीड़ा आपके भीतर शक्ति को जन्म देती है वो चैलेंज बन जाती चुनौती बन जाती अब मैं कुछ करूं तब फिर आप ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे कि चौरासी करोड़ योनियां होती हैं या नहीं आदमी मर जाता है तो कितनी देर जिंदा रहता है और फिर स्वर्ग जाता है कि नरक जाता है कितनी देर रुकता है और फिर नया जन्म होता है ये फिर आपके प्रश्न न होंगे तब आपकी समस्या कुछ और होगी कुछ और मैंने सुना है तिब्बत में था मिल रेपा नाम का एक फकीर एक व्यक्ति उसके पास गया रेवा जो भी जाए वो तीन बार परिक्रमा करे गुरु की फिर तीन बार नमस्कार करे झुक के फिर निवेदन करे समय पाकर अपने प्रश्न को बहुत से शिष्य इकट्ठे थे एक नया से, से पहुंचा मारपा उसने ना तो तीन चक्कर लगाए मेरा रेपा के न तीन बार झुक के प्रणाम किया जाया गया जोर से गुरु के कंधे पकड़ लिए और कहा कि मुझे कुछ पूछना है गुरु ने कहा कैसे ना समझो कैसे अशिष्ट तुम्हें यह भी पता नहीं कि अभी मैं दूसरों को उत्तर दे रहा हूं तुम्हें ये भी पता नहीं कि तीन परिक्रमा लगानी चाहिए तीन बार प्रणाम करना चाहिए उसने कहा सब मुझे पता है लेकिन जो आग में खड़ा हो वो औपचारिकता नहीं निभा सकता मैं बाद में परिक्रमा लगा लूंगा तीन की जगह 300 और तीन तीन बार पैर पढ़ लूंगा लेकिन कृपा करें अभी मुझे कुछ पूछना है उसकी बात करने क्योंकि आप भी शायद मुझे विश्वास न दिला सकेंगे कि अगर तीन चक्कर लगाते वक्त मैं मर गया बिना जाने तो जिम्मा किसका होगा मेरा या आपका अगर तीन बार पैर पढ़ते वक्त में समाप्त हो गया और मेरी सांस टूट गई और मैं बिना जाने मर गया तो कौन होगा इसका ज़िम्मेदार? मैं या आप? मिलने पाने का ऐसे लोग मुश्किल से आते हैं जो आख से गिरे हो और जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसमें ऐसी प्यास हो ऐसी टीरा हो तो असल में उसे किसी के पास आने की जरूरत ही नहीं उसकी पीड़ा ही उसकी प्यास ही उसके लिए द्वार बन जाएगी जब कोई प्यासा होता है तो सरोवर की तरफ खोज अपने आप शुरू हो जाती है घने जंगल होते हैं दरख्त बहुत लंबे होते हैं वहां क्यों क्योंकि घने जंगल में अगर सूरज की रोशनी पानी है तो दरख्त को अपने सारे प्राणों की शक्ति इकट्ठा करके ऊपर उठना होता है उसे अपनी जड़ें बहुत गहरे भेजनी होती है तब वो पानी उपलब्ध कर पाता है घने जंगल होते हैं दरख्त बड़े हो जाते हैं घने जंगल न हो दर छोटे हो जाते हैं पीड़ा घनी हो तो प्राणों का संकल्प बहुत ऊंचा उठने लगता है और पीड़ा तीव्र हो तो प्राणों की जड़ें बहुत गहरी बैठने लगती है और पीड़ा ही न हो केवल बातचीत हो कुतूहल हो जैसे हम पूछते हैं कि कौन सा अभिनेता सबसे अच्छा वैसे हम पूछते हैं कौन सा भगवान सबसे अच्छा कृष्ण के महावीर के बुद्ध के कौन जैसे हम पूछते हैं कि आज बाजार में चावल के कितने भाव वैसे हम पूछते हैं ये गीता ठीक के बाइबल के पुनर्जन्म होता है या नहीं होता ये हमारे कुतूहल से, क्यूरसिटी है ये हमारी प्यास और अभीक्षा नहीं है. तो मैं आपको कहूं किसी की शिक्षा ज्ञान नहीं देगी सबकी शिक्षा छोड़ देने से अज्ञान का अनुभव होगा अज्ञान का अनुभव छलांग का बिंदु बन जाता है इस पर हम बाद में विचार दो एक प्रश्न और हैं जो भी ऐसे ही है उन्होंने पूछा है ज्ञान क्या है मैं समझता हूं उनको भी मैंने जो कहा उसे क्या लाया होगा उन्होंने ये भी पूछा है कि शिक्षा पद्धति हमारी आज की क्या ज्ञान देती है उनको मेरी बात ख्याल होगी कोई शिक्षा पद्धति ज्ञान नहीं दे सकती इसी संबंध में पूछा है कि हर एक चीज सीखनी पड़ती है खाना कपड़ा पहनना मां सिखाती है अक्षर लिखना पढ़ना सीखना पड़ता है क्या उसी तरह सदाचार भी बिना सीखे कैसे मिल सकेगा उसे भी सीखना पड़ेगा हमें ऐसा जरूर लगता है कि सब कुछ तो सीखना पड़ता है तो फिर धर्म भी हम सीखेंगे क्या कभी ख्याल किया रोटी खाना सीखा आपने कपड़े पहनना सीखा बहुत सी और बातें सीखी प्रेम सीखा या नहीं सीखा कोई है एकाद जिसने प्रेम सीखा हो और अगर वो होगा तो लोग हंसेंगे कि ये अभिनेता है तो अभिनेता पर प्रेम सीखते हैं और तो कोई प्रेम सीखता नहीं प्रेम उत्पन्न होता है सीखा जाता और सीख लिया जाए तो सीखा होने की वजह से झूठा हो जाता है दुनिया में अब खतरे हैं प्रेम भी सीख लिए जाने के क्योंकि बहुत अभिनेता हैं, उनका बहुत प्रदर्शन है दूसरे भी उनकी नकल में पड़े हैं बहुत डर है इस बात का कि थोड़े दिनों में सारा जमीन सारी पृथ्वी पर अभिनेता ही अभिनेता रह जाएं और तब तो बड़ा खतरा पैदा होगा खतरा पैदा ये होगा कि वो प्रेम भी सीखा हुआ करेंगे मैंने सुना है कि कुछ मुल्कों में कुछ संस्थाएं नई नई खोली गई हैं जहां वो प्रेम की भी शिक्षा देते हैं हो सकता है कभी हम भी सीखे यहाँ भी शिक्षा शुरू हो करनी पड़ेगी क्योंकि हमें लगता है कि सब चीजें सीखी जाती हैं सिर्फ प्रेम क्यों ना सीखा जाए जरूर सीखा हुआ प्रेम बड़ा व्यवस्थित होगा सीखा हुआ प्रेम उसके डायलॉग उसकी बातचीत सब बड़ी सुमधुर होगी हो सकता है बातचीत कम हो और गीत ज्यादा हो क्योंकि गीत सीखे जा सकते हैं और गाए जा सकते हैं और सारी चीजें बंदी होंगी नियमित होंगी समय पर होंगी सब चीजें जिसको हम कहें नियम बद्धता में होंगी लेकिन प्रेम बचेगा क्या इस सब उपद्रह में प्रेम के तो प्राण कभी के निकल जाएंगे हम हंसते हैं प्रेम के सीखने पर लेकिन आपने ख्याल किया प्रार्थना आप सीखी हुई करते हैं अगर प्रेम नहीं सीखा जा सकता तो प्रार्थना कैसे सीखी जा सकती है प्रार्थना प्रेम का ही तो विकसित रूप है जो व्यक्ति व्यक्ति के बीच प्रेम है वही व्यक्ति और समस्ती के बीच प्रार्थना है जो मेरे और आपके बीच प्रेम है वही मेरे और समस्त के बीच प्रार्थना है तो प्रेम का ही तो विकसित और परम रूप प्रार्थना है लेकिन प्रार्थना तो हम सीखते हैं प्रेम हम नहीं सीखते इसी वजह से प्रेम तो सच्चा होता है प्रार्थना झूठी हो जाती है ऐसी भी प्रार्थना है जो बिना सीखी पैदा होती है उसकी ही मैं बात कर रहा हूँ ऐसा भी धर्म है जो बिना सीखा पैदा होता है जिसे उगाड़ना होता है और तब वो प्रेम की भांति सरल होता है सहज होता है स्पॉन्टेनियता है सहज होता है और तब उसकी बात ही और है तब वो पूरे जीवन को बदल जाता है तब वो पूरे जीवन को स्वर्णकिरणों से भर देता है तब तो वो पूरे जीवन को अमृत की वर्षा से भर देता है जो जागता है प्रेम वही जो जागती है प्रार्थना वही जो धर्म अविष्कृत करना होता है स्वयं में वही धर्म सीखा नहीं जाता स्मरण रखे जो भी श्रेष्ठ है वो सीखा नहीं जाता जो भी सीख लिया जाए सीखने के कारण ही मैकेनिकल हो जाता है श्रेष्ठ नहीं रह जाता है जो भी श्रेष्ठ है सुंदर है शिव है सत्य है वो सीखा नहीं जाता उसके लिए कुछ और करना होता है कुछ और कुछ और का मतलब है उसके लिए अपने को उगाड़ना पड़ता है खोलना पड़ता है जैसे हम यहां बैठे सुबह हो सूरज उगे दरवाजे बंद हों, और हम जाए बाहर और पोटलियों में प्रकाश को भर भर के भीतर लाए तो क्या होगा पोटलियां अंदर आ जाएंगी प्रकाश बाहर रह प्रकाश को ऐसे नहीं लाना होता भर भर के उसके लिए तो द्वार खोल देने होते हैं प्रकाश भीतर आ जाता है ठीक ऐसे ही कुछ भीतर नहीं भरना होता है प्रेम या प्रार्थना के जन्म के लिए बल्कि भीतर के सब हृदय के द्वार खोल देने होते हैं सब भांति मन को उघार देना होता है सब दीवारें गिरा देनी होती है और तब हम पाते हैं कि हम समस्त संयुक्त हो गए हैं और प्राणों में एक ऊर्जा पैदा होती है एक आकर्षण एक प्रवाह है जो हमने कभी नहीं जाना वही है प्रेम वही है प्रार्थना वही है परमात्मा लेकिन उसके लिए कुछ सीखना नहीं है सीखे हुए को अलग करना है जैसे किसी दर्पण पर धूल जम जाए तो हम क्या करेंगे हम करेंगे धूल को हटा देंगे ताकि दर्पण निखर जाए वैसे ही जो हमने सीख लिया है वो धूल की भांति हमारे चित्त के दर्पण को पकड़ लेता है इस धूल को हटा देना ताकि दर्पण साफ हो जाए जैसे कि मैं अभी आपकी नदी के करीब से निकला तो आपके नदी पर दूर दूर तक हरियाली ने सारी नदी पानी नीचे मौजूद है हरियाली हटाएंगे और पानी के दर्शन शुरू हो जाएंगे ठीक वैसे ही हमारा चित्त जीवन की यात्रा में बहुत सा कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेता है जैसे कि हम दिन भर किसी रास्ते पर पैदल चले तो बहुत सी धूल इकट्ठी हो जाती है जाते हैं स्नान करते हैं धूल को झाड़ देते हैं लेकिन जिंदगी में हम कभी स्नान नहीं करते मन का कभी स्नान नहीं होता धूल जमती जाती है जमती जाती है, रोज रोज जमती जाती है मन का दर्पण ढकता जाता है ढकता जाता है शिक्षा और संस्कार और समाज और प्रपगंडा और संप्रदाय सब इकट्ठे होते जाते हैं गीता और अखबार और रेडियो सिनेमा सब बैठते चले जाते हैं और मन की झील पर काई की परतों की परतें जम जाती काई काई दिखाई पड़ती है मन की कहीं दर्पण का पता ही नहीं चलता इस सब को उखाड़ना है इस सब को छांट के अलग कर देना है, जिस दिन चेतना मात्र चेतना की भांति रहती है और सब अलग हट जाता है उसी दिन आप पाते हैं कि वो आंख मिल गई जो देखती है विप्राण प्राण मिल जो गए जो प्रेम करते हैं वो ऊर्जा उपलब्ध हो गई जो प्रार्थना बन जाती है सत्य को या परमात्मा को खोदना है अपने भीतर सीखना नहीं है कहीं से लाना नहीं है बल्कि कहीं से जो बहुत कुछ आ गया है उसे अलग कर देना है परमात्मा कोई बाहर से आने वाला मेहमान नहीं है घर के भीतर ही खोगा खो गया अपना ही कोई परिचित है कोई बाहर से आने वाला अपरिचित नहीं घर के ही भीतर खो गया कोई अपना ही आदमी बल्कि हमारी स्वयं की सत्ता है इसलिए ये जो सीखने का ख्याल है गलत है इस सीखने ने ही नुकसान पहुंचाया है सीखने से मुक्त हो जाए तो मनुष्य में ज्ञान की तरफ ज्ञान की उन्मुखता और ज्ञान के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं प्रश्न और आपसे चर्चा कर लो पूछा है कि हम जिसे शांति पाना चाहते हैं वो क्या वास्तव में शांति नहीं है क्या उसे उस शांति में भी अशांति है निश्चित ही आप शांति पाना चाहते हैं यही तो अशांति का लक्षण है आप शांति पाना चाहते हैं यह अशांत मन का लक्षण है शांत मन तो शांति नहीं नहीं पाना चाहेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि शांति पानी है शांति खोजनी, है। जितने ज्यादा अशांत लोग होते हैं उतनी शांति की खोज शुरू हो जाती है लेकिन अशांत मन शांति को कैसे खोजेगा यही तो कंट्रोडिक्शन है अशांत मन कैसे शांति को खोजेगा अंधेरा प्रकाश को खोजने चला जाए तो कैसे पाएगा अशांत मन कभी शांति को नहीं पा सकता मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं हमें शांति पानी है मैं उनसे कहता हूं आप कहीं और जाएं। क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता कि शांति कैसे पाई जाए मैं ये बता सकता हूं कि अशांति कैसे छोड़ी जाए मत खोजिए शांति को खोजिए अशांति को वो आपका तथ्य है आप अशांत तो है तो अशांति आपका तथ्य है वह आपकी वास्तविकता है इस अशांति को खोजिए समझिए क्या है क्यों है कौन से कारण है अकार तो नहीं है ना कुछ शांति अशांति जो भी है कोई कारण होगा एक डॉक्टर के पास आप जाएं और कहें मुझे स्वास्थ्य चाहिए तो वो क्या करेगा वो कहेगा आप कहीं और जाएं हम तो बीमारियों को मिटाते हैं स्वास्थ्य नहीं देते स्वास्थ्य देने वाला कोई डॉक्टर कभी हुआ ही नहीं बीमारी जरूर मिटाई जा सकती है बीमारी मिट जाए तो जो शेष रह जाता है उसका नाम स्वास्थ्य है अशांति मिट जाए तो जो शेष रह जाता है उसका नाम शांति है अशांत मन शांति को नहीं खोजता न खोज सकता है अशांत मन को अपनी अशांति समझनी चाहिए अशांति के कारण समझने चाहिए कॉजिलिटी समझनी चाहिए पूरी की पूरी वजह समझनी चाहिए क्यों ये अशांति है एक व्यक्ति मेरे पास आए मुझसे उन्होंने कहा कि मैं दूर दूर जा रहा हूं किसी ने कहा कि आपके पास जाऊं मेरा मन बड़ा आसान है तो मुझे शांति चाहिए मैं इस आश्रम में गया उस आश्रम में गया पाडुचेरी गया अरुणाचल गया शिवानंद पे गया यहाँ वहां न मालूम मैंने कहा बहुत दुकानों पर आप घूमाए मेरी दुकान पर आए कहीं कहीं कोई विकति है शांति उन लोगों ने क्या कहा आपसे किसी ने कहा राम राम जपो किसी ने कहा माला किसी ने कहा सब भगवान पे छोड़ दो भाग गए सब होता है सब ठीक हो जाएगा उस पर छोड़ने सब ठीक हो जाएगा मैंने कहा मैं मुश्किल में हूं मैं आपको कोई उपाय नहीं बता सकता लेकिन हाँ कोई डायग्नोसिस हो सकती है कोई निदान हो सकता है उपाय नहीं उपचार की मेरी संभावना नहीं है न सुविधा है न मैं समझता हूँ कि उपचार संभव है हाँ निदान हो सकता है विचार हम कर सकते हैं तो मैंने कहा बेहतर है आप रुक जाएं अपने मन की बातें मुझसे कहें रुक गए धीरे धीरे एक दो दिन में थोड़ी मैत्री बनी तो उन्होंने अपने मन की बातें कहनी शुरू की अशांति थी कि उनके लड़के ने एक ऐसी लड़की से विवाह कर लिया जो उनकी जात की नहीं है अशांति थी कि उनकी पत्नी यद्यपि अब बूढ़े हो गए अब भी उनकी आज्ञा नहीं मानती अशांति थी कि मरने के बाद क्या होगा क्योंकि वो बड़े ठेकेदार हैं और जिंदगी में बहुत पाप किया है अशांति थी कि राम राम बहुत दिन जब हो गए अभी तक राम के दर्शन नहीं हुए ये सब अशांतियां थी और बहुत अशांतियां थी इन सबको सुन के हमें हंसी आती है आपकी अशांति कोई दूसरी तरह की है बहुत गौर से देखेंगे तो अशांतियां बहुत दूसरी तरह की नहीं है मैंने उनसे कहा कि इन अशांतियों को समझिए दूसरे को सुनाऊंगा आपकी अशांतियां तो वो हंसेगा और आप गंभीर होकर बैठे आप भी हंसिए, समझिए थोड़ा आपको भी हसी आएगी लड़कियों की और लड़कों की भी कोई जात होती है प्रेम भी कोई जाति देखता है लड़की में कोई खराबी है जिसने आप जिससे आपके लड़के ने विवाह कर लिया नहीं खराबी तो नहीं है लेकिन मुझसे बिना पूछे किया मेरी बिना आज्ञा के किया तो थोड़ा है, की है। मेरी आज्ञा आप सोचते हैं कि आपकी आज्ञा से लड़का चलेगा आप कल मर जाएंगे लड़का फिर भी रहेगा फिर क्या होगा आप सोचते हैं आपकी आज्ञा से लड़का पैदा हुआ है जो आपकी आज्ञा से प्रेम करेगा आप सोचते हैं लड़का मरने लगे आपकी आज्ञा से बच सकता है नहीं लड़के का अपना जीवन है अपना व्यक्तित्व है अपनी धारा है आप कृपा करें उसे अपने मार्ग पर जाने दें आप कौन थे क्या केवल ये संयोग बस कि आप भी कारण भूत हुए थे उसके जगत में पैदा होने में तो आप मालिक हो गए उसके नहीं प्रेम करने का हक आपको है मालिक बनने का हक नहीं आप कृपा करें प्रेम करें क्रोध ना करें समझे थोड़ा समझे और अपने मन को थोड़ा पहचाने ये मन कैसा अहंकारग्रस्त होकर दुख और पीड़ा उठा रहा है अगर हम अपनी सारी अशांति को समझें तो उस अशांति में हमें कारण दिखाई पड़ेंगे और फिर अगर हमको अशांत रहना हो तो उन कारणों को हम किए चले जाए और अगर हमें शांत होना हो तो उन कारणों से थोड़ा बचे शांति खोजने की कोई जरूरत नहीं है अशांति को पहचानने की और खोजने की जरूरत है अशांति को जाने अशांति मिटनी शुरू हो जाएगी जिस दिन चित्त में कोई कारण नहीं रह जाते अशांत होने के उस दिन जो शेष रह जाती है घटना वो शांति है अशांति के विरोध में शांति नहीं है अशांति के अभाव में शांति है अशांति की शत्रु शांति नहीं है अशांति जब नहीं होती तब जो रहती है वो शांति है अशांति से शांति का अभी तक मिलना ही नहीं हुआ और न कभी होगा जैसे अगर आप सूरज से पूछे कि तुम्हारा मिलना कभी अंधेरे से हुआ तो वो कहेगा अभी तक तो नहीं हुआ आप हैरान हो जाएंगे आप रोज अंधेरे से मिलते हैं सूरज का अभी तक मुलाकात नहीं हुई अंधेरे से वो जहां भी जाता है वहां अंधेरा नहीं पाता शांति अब तक अशांति से नहीं मिली है अशांति अब तक शांति से नहीं मिली तो अशांत चित्त को लेकर शांत होने चले हों तो पागल थे ये तो मिलना हो ही नहीं सकता जमीन घूमाइए अगर चित्त अशांत थे, तो शांति से मिलना नहीं हो सकेगा लेकिन अशांत चित्त माला लिए बैठा है आँख बंद किए बैठा है राम राम जप रहा है गीता पढ़ रहा है रामायण पढ़ रहा है मंदिर में जा रहा है तीर्थ में जा रहा है कि शांत हो जाऊं गुरुओं के पैर पकड़ रहा है इस कोने से उस कोने तक गुरु बदल रहा है सोच रहा है की शांत हो जाऊं इस मंदिर से उस मंदिर भाग रहा है इस दुकान से उस दुकान ये अशांत मन कभी शांत नहीं हो सकता नक भी हुआ है शांति को समझे पहचाने उसके वैज्ञानिक कारण को देखे ज्ञान कारण का ज्ञान मुक्ति लाता है मुक्ति की सामर्थ्य लाता है मुक्ति की सुविधा उपस्थित करता है बोध शक्तिशाली बनाता है और फिर जब अशांति के कारण क्रमश विलीन होने लगते हैं तो आप पाते हैं कि शांति तो भीतर थी अशांति लाई गई थी शांति स्वरूप थी अशांति थोपी गई थी अशांति हम खोज खोज के घर ले आए थे और उसकी वजह शांति दब गई थी जब अशांति नहीं होगी शांति आप स्वयं है सत्य आप स्वयं वो शांति को पा सकता है जो अज्ञान में है वो ज्ञान में प्रविष्ट हो सकता है ये सबूत है इस बात का बीमार होना इस बात का सबूत है कि स्वस्थ हुआ जा सकता है केवल मुर्दे ही बीमार नहीं होते जिंदा आदमी बीमार होता है बीमारी सबूत है स्वस्थ हो जाने की संभावना का अशांति सबूत है शांत हुआ जा सकता है तभी तो अशांति का बोध हो रहा है नहीं तो अशांति का बोध भी नहीं होता अज्ञान का बोध हो रहा है किसी केंद्र पर ज्ञान है प्रत्येक की संभावना है शांत और सत्य और सुंदर को पाने की लेकिन अगर सम्यक दिशा में प्रयोग हो तो और अगर असम्यक दिशा में हम भटके तो फिर बहुत कठिन है मैंने सुना है एक यात्री पेकिंग की तरफ जाना चाहता था कोई पेकिंग से थोड़ी बहुत दूर होगा दो चार दस मील उसने एक रायगीर से पूछा कि पेकिंग कितने दूर है उस राहगीर ने कहा जिस तरफ तुम्हारा मुंह है अगर उसी तरफ चले जाओ तो पूरी जमीन पर चक्कर मारने के बाद पेकिंग आएगा और अगर कृपा करो जिस तरफ तुम्हारी पीठ है उस तरफ मुंह कर लो तो पेकिंग केवल तीन मील के फासले पर है तो शांति कितने दूर है जिस तरफ आपका मुंह अगर उसी तरफ चले जाए तो वो जो चौरासी करोड़ यौनियों का प्रश्न पूछा है चौरासी करोड़ यौनियों का चक्कर मार के भी पेकिंग नहीं आएगा और अगर मुंह फेर ले तो पेकिंग तीन मील के फासले पर भी नहीं है आप पेकिंग में ही खड़े हैं, आप वही है जहाँ पेकिंग है आप वहीं हैं जहां सत्य है मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद